नमस्कार आज छठा दिन आ गया है और धीरे धीरे आदत सी पड़ने लगी है यहाँ पर एक आप लोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो बात कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था हम लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग आज के ज़माने में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब शायद ये नहीं है कि हमें लोगों से दूर हो जाना है मुझे लगता है कि हम में से जिनके पास भी घर हैं यानी जो घरों में बंद लोग हैं हम लोग इस मौके का अवसर उठाकर इस इस अवसर का लाभ उठाकर कम से कम अपने उन भूले बिसरे दोस्तों को उन परिचितों को याद कर सकते हैं हेलो कह सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं जिनसे कि बहुत ज़माने से मिले नहीं हो या मिलना चाहते हो मिल नहीं पाए हो मसरूफियत अपने अपने कामों की वजह से तो मेरी बेटी की मित्र है वाणी मैं अभी उसकी बात बताऊंगा, उसने जो इस पर अपने विचार रखे हैं उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आवश्यकता क्राइसिस जो है वो जन्म दे देती है हमारे सभी इन्वेंशंस को यानी कि जैसे कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो उसने इसी को अपने शब्दों में कहा है मैं अभी उसको प्रस्तुत करता हूँ परंतु उसके पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा जो कि मेरा अपना है वो ये है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटल क्लोजनेस का अवसर बनाएँ और देखें कि क्या इससे कुछ लाभ हो सकता है मुझे लगता है कि क्राइसिस ही आविष्कारों को जन्म देती है जब भी कोई मुश्किल आती है लोग उससे बाहर निकलने के इनोवेटिव तरीके ढूंढते हैं एक साथ आ जाते हैं जिंदगी को ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं और जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है ज़िंदगी के लिए और इस पूरी प्रकृति के लिए वो बढ़ जाता है ये भी ऐसा ही एक मौका है जैसे जैसे हालात और बिगड़ेंगे मुश्किलें बढ़ेंगी डिप्रेशन आएगा दुख होगा परेशानी भी होगी मगर मुझे यकीन है कि जब हम इससे बाहर आएंगे जो कि हम आएंगे ज़रूर तो शायद एक बेहतर इंसान बनकर आएंगे और ज़रूर ही आज से ज़्यादा मज़बूत बनकर आएंगे।